पुराद पूर्णमद पूर्णमदं पूरा पूर्ण मुद्द्यते पूर्णश पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शाति कथा त्रयोदश अध्याय द्वितीय श्लोक के ऊपर विचार चल रहा था दो कोटि है संपूर्ण ज्ञाय मात्र जितने क्षेत्र कोटि में है जानने योग्य जितने भी होते हैं संसार में वस्तु व्यवहार दशा में जो जाना जाता है वो क्षेत्र में है सारा दूसरा क्षेत्र क्या है उसको जानने वाला क्षेत्र जो दो कोटि में है तो जब क्षेत्र और क्षेत्र का विभाग हो जाता है इस तरह से इस श्लोक विभाग किया है इधम शरीर हम क्षेत्र में दिवित ये तद्योग व्यतीतम बराह क्षेत्र कहा है उस क्षेत्र कहा हुआ है तो दो कोटि का जो व्यवहार है उस स्थिति में फिर ये जो क्षेत्र के धर्म है सुख दुख आदि अज्ञान के द्वारा आरोपित है आत्मा में मैं सुखी हो दुखी हो आदि जो आरोप होता है अज्ञान अपना स्वरूप पहचान नहीं है अज्ञान के द्वारा आरोपित कर्म वो तो विशेषण बनाना अपरा विशेषण दुखी उक्त हूं हुँ। सुखयुक्त हों इत्यादि अथवा क्षेत्र का धर्म मानना उसका विशेषण बनाना धर्म मानना और उसका सुख दुख का प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है कहना वास्तव में नहीं है सुख दुख की उपलब्धि आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं है सुख दुख धर्म के अंतकरण के धर्म है आत्मा के नहीं है वो तो अज्ञान अवस्था में अंतकरण में तादात करके अंतकरण के धर्म को अपने में आरोप कर रहा है वास्तव में आत्मधर्म नहीं है सुख दुख आदि अविद्यावान भी आत्मा नहीं है वास्तव में अज्ञानी भी नहीं आत्मा कोई भी आरोपित विरोध तो कहा जाता है मैं सुखी हो दुखी हो कहना विरोधी है बात है जब तक शास्त्र के मर्यादा समझा नहीं तब तक ये मानता है शास्त्र समझने पर साथ नहीं मान सकता ऐसा सुख दुखादि मेरे धर्म ही नहीं मान सकता कोई भी केवल अविद्या मात्र से आरोपित है यह सब कहा यह सब खेल अविद्या मात्र से आरोपित है इतना कहने के बाद में अब शंका आ जाती है अत्र पूर्व पक्ष का शंका कहा सा अविद्या कश्य जब एक क्षेत्र है एक क्षेत्रज्ञ है सारा संसार क्षेत्र के निर्भर हो गया एक क्षेत्रज्ञ तो फिर वो अविद्या किसकी है यदि आत्मा की है तब तो सुख तो दुखा आरोप में सत्य हो जाएंगे यदि नहीं है तो किसकी है फिर अविद्या तो प्रश्न है पूर्वाधिक का सिद्धांत का अविद्या का केवल आश्रय मात्र के पूछते हो अथवा संबंध विशेष भी पूछते हो कहाँ संबंध रखता रखती है विद्या ये सिद्धांत की ओर यदि आश्रय मात्र पूछते हो अविद्या के बारे में अविद्या का आश्रय तो आत्मा ही है मान व्यवहारकालीन आत्मा अज्ञानकालीन आत्मा में मैं अज्ञान हूं मान रहा है आश्रय वही होता है आत्मा ही आश्रय होता है अज्ञान अवस्था में वास्तव में आश्रय नहीं हो किंतु संबंध सिद्ध नहीं हो पाएगा अविद्या का संबंध आत्मा में सिद्ध नहीं हो सकता जब संबंध सिद्ध नहीं होता अविद्या कहां मान सकते है? आत्मा को आत्मा में नहीं मान सकते यही यहां सिद्ध करना है ये जो प्रश्नोत्तर के माध्यम से सिद्ध करना है संबंध सिद्ध नहीं प्रति प्रति मैंने प्रातितिक रूप से ऊपर ऊपर से तो आत्मा भी दिख रहा हो अविद्या दिखती है मैं अज्ञानी हूं बोलता है यह ज्ञानकाल में नहीं बोलता किंतु वास्तविक रूप से आत्मा में अबिजा का संपर्क है ही नहीं अज्ञान है ही नहीं अज्ञानी हूं कह नहीं सकता वास्तविक जब शास्त्रीय संस्कार आएगा तब समझेगा जब तक शास्त्रीय संस्कार नहीं है तब तक मैं अज्ञानी हूं बोलता रहेगा ये कहना है संबंध की स्थिति नहीं होगी तो संबंधी की स्थिति कैसी होगी अभिजा की स्थिति कैसी हो पाएगी यही अतर्क देना है जितने यह भी यहां प्रश्नोत्तर दिखता है इसका तात्पर्य यही होता है अविद्या कैसे प्रश्न था उत्तर दिया था ऐसे दृश्यते तैसे तस्वे उत्तर दिया गया था जिसको अविद्या भास रही है देख रहा है उसी का है अविद्या और किसकी है माने अज्ञानिक भाष रहे तो अज्ञानी की अविद्या है ये माना जाएगा अज्ञान काल में भाष रहे तो अज्ञानिक अविद्या है मैं अज्ञा हूं बोल रहा है सुख दुख आदि अपने में आरोप कर रहा है तो अविद्या अज्ञान में है अज्ञानिक है ऐसी तो केवल आश्रय अविद्या का आश्रय अज्ञान अज्ञान अज्ञानिक व्यक्ति दिखता है आत्मा दिख रहा है ज्ञात आत्मा ने अज्ञात आत्मा अज्ञान का आश्रय दिख रहा है ऐसे दृश्यते तसे तस्य जिसको दिखाई पड़ता अज्ञान जिसको मान्यता आई है मैं अज्ञानी हूं उसी के अविद्या और किसकी है उत्तर दिया कश्य दृश्यते थे अब संबंध के विषय में किसको दिखाई दिया अविद्या का और इसको अमुख का किसका संबंध है अविद्या के साथ क्यों ऐसे तस्य बोल दिया ऐसे दृश्य तस्य बोल जिसको दिखता उसी को सर्वनाम से बोल दिया व्यक्ति निर्धारित नहीं किया सिद्धांत ने तो कस्य दृश्यते पूर्वादि किस आ गई फिर किसके साथ संबंध है संबंध सिद्ध करना संभव नहीं है इसके लिए घुमाना चाहते है सिद्धांत तो का अविद्या कस्य दृश्य थे प्रश्न निरथक अविद्या किसको दिखाई दे किसको भाष देना प्रश्न सार्थक नहीं निरथक है व्यर्थ है प्रश्न क्यों कथम पूर्वाधि ने कैसे व्यर्थ है प्रश्न अविद्या किसके पूछने में क्या गलती हो गई तो उत्तर दिया गया दृश्य तो एक अविद्या दृश्य है क्यों अविद्या मतलब जड़ पदार्थ है कहीं कहीं आश्रित कहीं ना कहीं आश्रित तो होकर ही दिख रहा है दिखता हो अविद्या दिखती हो तो कहीं ना कहीं आश्रित तो आश्रय को भी समझेगा का उस काल में ये ना निराश्रय तो अविद्या की प्रतीति होगी नहीं तो आश्रय का ज्ञान होगा ही उस काल में जो अविद्या देखी जा रही हो तो आश्रय का भी ज्ञान होगा ही प्रश्न करना व्यर्थ कश्य दृश्य थे करके एक कहा सिद्धांत दृश्य चेत अविद्या यदि चेत मान यदि अविद्या दृश्य यदि अविद्या भान में हो रहा ज्ञान में आ रही है अविद्या तो तदवंतम अभी जो अविद्या का आश्रय होगा ना जहां अविद्या बैठी होगी उसको भी तो देखोगे पश्य सी ये कहा उसको भी ज्ञान हो क्यों निराश्रय तो अविद्या का भान होना नहीं है कहने ना आश्रय विशिष्ट होकर होना है तो अविद्या देखी जा रहा है आश्रय भी देखा जा रहा है फिर उसको कश्य अविद्या कहना संभव नहीं है ये उत्तर दिया था यही बोलते अर्थात तद्वती उपलब्धि माने सा कश्य प्रश्न होता है तद्वती बने अविद्यापति है अविद्यावान पुरुष है उसको उपलब्ध अविद्या के साथ साथ उसकी उपलब्धि हो रही क्योंकि अविद्या निराश्रय उपलब्ध नहीं होती अविद्या की उपलब्धि साश्रय होगा आश्रय के सहित होगा तो जो उसका आश्रय ज्ञान हो रहा है से तथि को लेना थी थी उसके होने पर। युक्ता, वो किसके प्रश्न होगा ही नहीं।, वाले के हो जाती है। क्यों नहीं रह सकती वो आश्रय है कहीं ना कहीं आश्रित होने उसने तो आश्रित आत्मा में आश्रित है फिर कश्य करके प्रश्न किसका है कहना संभव नहीं किसकी अविद्या कहना संभव नहीं किसी की और व्याख्या कर दी जैसे नहीं गोपति उपलब्ध माने गावा का सिद्ध प्रश्न अर्थवान गाय वाले के जो ज्ञान हो गया ये गाय वाला धनी है वाला होने, पर बनता ही नहीं उसी की गाय है यानी किसकी हो सकती है सिद्धांत उत्तर दिया था यहां तक के कथन हो गया था माने संबंध सिद्ध नहीं होगा ये कहना सिद्धांत का ये सिद्धांत करेंगे अविद्या भाषती तो है आत्मा में ही अज्ञान अवस्था में किन्तु आत्मा में संबंध सिद्ध नहीं कर सकते अविद्या का यही कहेंगे पूर्व पक्ष बोलेगा इसमें ठीक है मैं देखना है दृष्टांत दाष्टांत गए और वैष्म्य में चौधरी दृष्टांत दिया प्रत्यक्ष का विषय गाय और गोमान पुरुष दो को दिखाया कैसे गो, गो गाय वाले के उपलब्धि बन रहे गाय किस प्रश्न करते वो प्रत्यक्ष के विषय दोनों तो, इंद्रियास्थ सन्निक से जन्य ज्ञान है वहां इंद्रिया विषय का संबंध से ज्ञान हो रहा है एक गाय वाला व्यक्ति है गाय है जाना जा रहा है विषमो दृष्टांत तो प्रत्यक्षत्वाद् गाय और गाय वाला जो व्यक्ति प्रत्यक्ष है इंद्रिया सन्निक ज्ञान है इंद्रिय और विषय के संबंध से ज्ञान हो रहा है। बाषय गाय और गाय वाला व्यक्ति हाँ। और इंद्रिय चक्ष दोनों के संबंध से प्रत्यक्ष ज्ञान है संबंध भी दिखता है गाय का संबंध कुछ दिखाई देता है जहां प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वहां दिखता है यह पूर्वाधिक कहना है ये तो प्रश्न निरर्थक निरथक वहां तो प्रश्न निरर्थक होगा गाय वाले की उपलब्धि होने पर गाय किसकी कहना व्यर्थ हो जाएगा किंतु न तथा अविद्या तदमा प्रत्यक्ष उस प्रकार अज्ञान और अज्ञानी जो व्यक्ति है उसका प्रत्यक्ष नहीं है अज्ञान और अज्ञान का आश्रय प्रत्यक्ष नहीं है दोनों तो अप्रत्यक्ष है इसलिए यहां प्रश्न सार्थक है वहां तो निर्थक हो जाता है गाय किसी के कारण व्यर्थ हो जाता है क्यों प्रत्यक्ष का विषय है वो किंतु यहां ऐसे दोनों अप्रत्यक्ष है अविद्या भी अप्रत्यक्ष है अविद्या वाला भी अप्रत्यक्ष है अविद्या तथ वहां से अप्रत्यक्ष ऐसा नहीं है यहां जैसे प्रश्नो निर्थक है जिसे प्रश्न निर्थक व्यर्थ हो ऐसा नहीं है प्रश्न सार्थक है पूर्वादि का कारण यही है दृष्टान्त और सिद्धांत एक नहीं हुआ दृष्टांत में गाय और वो गाय वाला व्यक्ति है इंद्रिय के इंद्रियजन्य ज्ञान का विषय बने हुए हैं वो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है इसलिए वो प्रत्यक्ष का विषय है इसलिए वहां पर प्रश्न निर्थक हो जाए समझ रहा है ये गाय वा, गाय वाला है ये गाय है फिर वहां गाय के इसलिए बनता नहीं जानता है किंतु यहां ऐसा नहीं है दोनों प्रत्यक्ष नहीं है अविद्या प्रत्यक्ष नहीं है अविद्या वाला जो व्यक्ति है आत्मा वो भी प्रत्यक्ष नहीं है या यथा प्रश्नो निर्थक जिसके प्रश्न निरर्थक हो ऐसा नहीं हो सकता है सार्थक है प्रश्न ये पूछ रहा अप्रत्यक्ष का विषय है दोनों ये कोई पूर्वाधिकार ना था सिद्धांत पूछते हैं भाई ठीक है अप्रत्यक्ष न अविद्यावता अविद्या संबंधे ज्ञाते किम तपस्यात भाई जो अज्ञान होगा अविद्यावता अज्ञान वाला जो व्यक्ति है अविद्यावान उसके द्वारा और जिसको प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है अविद्या और अविद्या वाले का प्रत्यक्ष नहीं है अप्रत्यक्षण प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष इतर ज्ञान से प्रत्यक्ष से इतर ज्ञान होंगे अप्रत्यक्षण विद्या बता बिना प्रत्यक्ष ही अज्ञानी के द्वारा जो अज्ञान वाला होगा उसके द्वारा अविद्या संबंध अविद्य का संबंध हो प्रत्यक्ष की बिनाई हो तो ऐसा ज्ञात हो जाए संबंध का ज्ञात हो जाए प्रत्यक्ष के बिनाई प्रत्यक्ष विषय नहीं फिर भी उस व्यक्ति के द्वारा अविद्या का संबंध ज्ञात हो जाए तब क्यों तुम्हारे क्या होगा हम भाई ऐसा जानता हो अविद्या का संबंध का ज्ञान प्राप्त कर जाता हो बिना प्रत्यक्ष ही फिर तुम्हारा क्या वाला होगा पूछा तो गुरुबाजी ने कहा अविद्या या अनर्थ हेतुत्वाद तो अविद्या जो ना है ना अनर्थ के कारण है अज्ञान उसको त्यागना हो जाएगा त्यागना हो जाएगा त्याज हो जाएगी एक तुम्हें सिद्धांत ने कहा जिसकी अविद्या होगी वही तो त्यागेगा तुम्हें क्या आपत्ति है जैसे अविद्याम परिहारिशी जिसकी अविद्या होगी वही उसको परिहार करेगा तुम्हें क्या लेना देना सिद्धांत तो पूछता था वो कहता है नानू ममई अविद्या मेरी ही अविद्या है मेरे में ही अविद्या है तो ममई मेरी ही अविद्या तो फिर जानते हो मैं धनी हो गया था धन को नहीं जाते हो क्या धन का तुम अपना संबंध जानते हो मैं धनी होगा तो समय में ठीक है मवय अविद्या मैंने मेरी अविद्या है तो संबंध जानते हो क्यों पूछते हो फिर संबंध के विषय सिद्धांत ने कहा नानू ममई अविद्या पूर्व पक्ष बोलती है अविद्या मेरी ही है वो मेरे में ही है तो सिद्धांत जाना तरी अविद्या तत्व आत्मा तब तो अविद्या तुम्हारी है तब तो अविद्या को तुम जानते हो और अविद्या वाला जो आत्मा मान स्वरूप तुम्हारा आत्मा है उसको भी जान रहे हो तुम फिर क्यों प्रश्न होगा यहाँ अविद्या किसकी है करके तुम्हारी सिद्ध हो गई मबई अविद्या बोलता है जब तक जाना तरी अविद्याम तदबंधम जो आत्मा तब तो जानते ही हो अविद्या और अविद्या वाला जो आत्मा है तुम हो दोनों को जान रहे हो तो फिर क्यों पूछते हो कि क्या अविद्या कैसे करके संबंध क्यों पूछते हो, हो। पूर्वोक्ष ने कहा जाना भी न तू तो हूं मेरी अविद्या है मैं जानता हूं मेरे में अविद्या है तो प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जानता हूँ वो तो गाय और गोमान जो पुरुष थे दो जो दृष्टान दिया था वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय है इंद्रिया चंद्रगढ़ से जन्म ज्ञान है वहां यहाँ आत्मा भी अप्रत्यक्ष है अविद्या भी अप्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष विषय नहीं है मैं जानता तो हूँ मेरे में अविद्या है अविद्या का संबंध मेरे में है ऐसा समझता हो तो न तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष से तो ही जानता हूं क्यों इंद्रिय और विषय का संबंध नहीं हो रहा है इंद्रिय और विषय के संपर्क नहीं है प्रत्यक्ष नहीं जानता तब तो कहते हैं सिद्धांत का अनुमान से जाना सि यदि प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान प्रमाण से जानते होंगे आत्मा में अविद्या का संबंध है ऐसा जानना होगा संबंधों को सिद्ध करना होगा अनुमान से अनुमान से जाना सि कथम संबंध ग्रहण हूं अविद्या का संबंध का ग्रहण कैसे होगा अनुमान करते पर्वतों वन्यमान धुमात अनुमान का स्वरूप यही होता है तो धूम और अग्नि का वह दोनों का अग्नि का प्रत्यक्ष है क्या जब अग्नि का प्रत्यक्ष है धूम ही प्रत्यक्ष है वहां तो उस स्थिति में धूम और अग्नि का संबंध नहीं दिखा सकते मैं तुम अपने को और अग्नि का संबंध नहीं दिखा पाओगे अग्नि के साथ तो तुम्हारा संबंध ही नहीं अभी वहां पर्वतों वन्यमान धुमात अग्नि के साथ संपर्क तो है नहीं वो धूम को देख करके अग्नि का अनुमान हो रहा है जहां धूम होता है वहां अग्नि होती देखा स्थान स्थान पर देखा जहां अग्नि नहीं होती वहां धूम नहीं होता ये भी देखा इसी दो तरह के व्याप्ति के द्वारा वहां संबंध के द्वारा अग्नि की सिद्धि करते हैं। अग्नि प्रत्यक्ष नहीं हुआ। तो अनुमान से यदि जानते हो मैंने अविद्या का संबंध आत्मा में है इसे जानते हो संबंध ग्रहण कैसे होगा अनुमान में तो संबंध ग्रग्रहण तो होता नहीं है दृष्टांत में चले जाओगे अनुमान में वो तो प्रत्यक्ष विषय हो जाता वहां तुम बोल रहे हो मैं प्रत्यक्ष से नहीं जानता हूं अविद्या मेरे में है करके किंतु अनुमान से जानता हूं बोलेगा मैंने उनका अनुमान यही हो सकता है अहम अविद्यावान अविद्या मैं अज्ञानी हूं अज्ञानी के कार्य हूं मैं अज्ञान का कार्य होने से कार्यवान होने से व्यतिरिक्त के मुक्तात्म जहां पर अविद्यावा अविद्यावत तो नहीं रहेगा विद्यावान जो नहीं होगा अविद्या कार्यबद्ध तो भी नहीं रहेगा मुक्तात्मा में भित्रे की दृष्टान्त मिल जाएगा तुम्हारा अनुमान यही हो सकता है तो तो, में अनुमान में संबंध का ग्रहण नहीं पाएगा अनुमान में संबंध का ग्रहण नहीं होता तुम संबंध के बारे में पूछ, रह। पूछ रह। रहे हो कश्य अविद्या करके संबंध पूछ रहे हो माना वास्तविकता यह है, है अविद्या केवल कल्पना काल में ही है वास्तव में नहीं ऐसी तो होना है आगे और है इसकी व्याख्या और करेंगे जा आगे टीका में कहते हैं दृष्टांत दाष्टान को देगा दृष्टांत है प्रत्यक्ष दिखाया दृष्टांत गाय और गोमान पुरुष को दिखाया है अपने मान तद्वती उपलब्धि ने चाहिए बोलना संभव नहीं होता माने गाय वाले को उपलब्धि गाय किसकी कहना बनता नहीं है उसी व्यक्ति के जिस गाय वाली की है गाय सिद्ध हो जाती इस प्रकार कहा था सिद्धांत ने विषमता है करीब पूर्व नषमो दृष्टान्त कहा था विषम दृष्टान्त है आपने दृष्टांत जो दिया पूर्वाधिक कहा था ठीक है अज्ञान आश्रय से परोक्ष नैरर्थक मित्र अज्ञान का जो आश्रय है अज्ञान का आश्रय किसको दिखाना है किस दिखा आप ढूंढ रहे हैं संबंध दिखाना है दिखा ना अज्ञान कहां आश्रित है ये दिखाना ऊपर ऊपर से तो आत्मा में आश्रित हो रहा है क्यों संबंध के बिना हो रहा है संबंध कहाँ है अज्ञान का अज्ञान आश्रय से अज्ञान का जो आश्रय है उसका परोक्षत्व तो भी परोक्ष होने पर भी अज्ञान का आश्रय आत्मा परोक्ष है प्रत्यक्ष नहीं है परोक्षत्व भी प्रश्न निर्थक प्रश्न निरर्थक हो जाएगा अज्ञान का आश्रय यदि प्रत्यक्ष का विषय तभी प्रश्न अनर्थक होगा और अज्ञान का आश्रय परोक्ष है यदि अनुमान का विषय तभी प्रश्न अनर्थक होगा किसकी है बनता नहीं कहना चाहते अप्रत्यक्ष सिद्धांत का अप्रत्यक्ष अविद्यापता अविद्या संबंध ज्ञाते किम तब्सयात अविद्या जो होगा अज्ञानी होगा उसके द्वारा अब का संबंध यदि जान लिया उसका ज्ञात हो गया उसको अज्ञानी को पर प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है तो इसके भी प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना भी अविद्या के संबंध ज्ञात किसी को हो जाए तो तुम्हारा क्या मिलेगा तुम्हें क्या मिलेगा प्रश्न है सिद्धांत ज्ञान तो उत्तर देंगे आगे अविद्यात्यक्ष अविद्यावान जो व्यक्ति होगा ना वो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है सिद्धांति का कहना यही है कि ना अविद्या संबंध सिद्ध उसके बिना भी माने प्रत्यक्ष ज्ञान न होने, होने पर भी उस अविद्यावान जो होगा उसके द्वारा अविद्या का संबंध सिद्ध होने पर प्रश्नता तुम तो पूछ रहे हो अविद्या कैसे करके पूछ रहे हो तुम तुम प्रश्न पूछने वाले हो मारे किसी अज्ञानी को बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के विद्या का संबंध सिद्ध हो जाए तो तुम्हारा क्या मिल रहा है तुम्हें क्या मिलेगा प्रश्न है यह सिद्धांत का तब प्रश्न तुम जो प्रश्न हो प्रश्न अनर्थक समाधि न कैसे प्रश्न के जो आनर्थ, कर स कहा था हमने उसका उत्तर नहीं हो सकता सिद्धांत ने कहा तो पूर्वाधि बोलता है अबुद्ध पराभिसकत मान सिद्धांत ने जो तात्पर्य बताया समझाने पूर्वाधि ने फिर संकल्प उठाता है अभिप्राय क्या है सिद्धांत का, का मैंने दूसरे को यदि ज्ञान हो जाए बिना प्रत्यक्ष का अविद्या का संबंध के ज्ञान हो तुम्हें क्या मिलेगा प्रश्न ही है वो कहता है ना अविद्या को हटाना जरूरी है ये बोलना चाहता है अबुद्ध पर अभिसंधि का नहीं जाना है सिद्धांत की जो अभिप्राय है उसको न जान करके पूछता है शंका करता है अविद्या अनर्थ हेतुत्वाद तो परिहार तब्यास अविद्या अनर्थ के कारण उसको परिहार करना चाहिए इसलिए मैं पूछ रहा हूं अविद्या तो उसके अधिष्ठान में जाकर के हटाना है जिसकी अविद्या होगी जहां बैठी होगी वहां पहुंच के हटाना है कस अविद्या करके मैं इसलिए पूछ रहा हूं तो पूर्वाधिक सिद्धांत कहते अविद्यापत तत्परिहारात अरे बाबा तो जो अज्ञानी होगा ना वही उसका परिहार करेगा जिसमें अज्ञान बैठा वही हटाएगा ज्ञान को तुम्हें क्या आपत्ति है अविद्यापत तत् तत्माने जो अविद्या है उसके परिहारात न अन्य न प्रयत् अन्य के द्वारा प्रयत्न नहीं करने जाए उसमें जिसमें अविद्या बैठी हो वही हटाएगा इस सिद्धांत ने कहा तो यही कहना चाहते सिद्धांत ऐसे अविद्या सताम परिहार जिसकी अविद्या होगी वह उधर करेगा उसको कहा पूर्वाधि बोलते माम अविद्यावत तत् परिहारे मैया प्रयतित सकते पूर्वाधि मामा अविद्यावत मैं ही अविद्या वाला हूं इसलिए तत्परिहारे अविद्या के त्यागने में परिहार करने में मम माया प्रवृत्यम मेरे द्वारा ही प्रयत्न करना चाहिए मैं ही अज्ञानी हूं उस अज्ञान को हटाने के लिए मुझे ही करना चाहिए प्रयत्न ये पूर्वाज ने संग यही संगत ही कहा नो मद्या पूर्वाज ने कहा अविद्या मेरी है मान्य ज्ञानावस्था अज्ञानावस्था दो के लिए चर्चा चल रही है तभी प्रश्नार्थक तुम्हारी अविद्या है तुमने हटाना है तो तुम्हारे में संबंध अविद्या का गोमान हो गया तो गाय वाला हो गया तो संबंध गाय का किस गाय उसी के साथ व्यक्ति के साथ तुम्हारी अविद्या के संबंध का ज्ञान हो गया तुम्हें फिर प्रश्न कश्य अविद्या क्यों पूछते हो गए जब मेरी अविद्या करके जान रहे हो कश्य अविद्या संबंध क्यों पूछ रहे हो सिद्धांत ने कहा सिद्धांति वहा सिद्धांत कहा जाना तरी अविद्या तदवंतम से आत्मान तब तो अविद्या को भी जानते हो मोबाई वो अविद्या बोल रहे हो तो अविद्या को भी जानते हो अविद्या वाली जो आत्मा तुम हो दोनों को जान रहे हो फिर क्यों प्रश्न करते हो कश्य अविद्या अविद्या किसकी करके क्यों पूछते हो सिद्धांत ने तो कहा पूर्वादी शंका करता है आत्मानम अविद्यावंतम जानन अभी। मैं अभी अज्ञानी हूं ऐसा जान रहा हूं अविद्या मेरे में ही जान रहा हूं अपने को भी जानता हूं अविद्या वाले को भी जानता हूं दोनों को जान रहा हूं आत्मानम अविद्यावंतम आत्मानम अविद्या वाला जो आत्मा है मैं हूं अभी अज्ञानी हूं जा, जानता हुआ भी तद विषय अध्यक्ष अभाव उसको विषय करने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जानता हूं मेरे अविद्या है आत्मा है करके तो पृछामे क्यों तद विषय अध्यक्षा भावात उसको विषय करने वाला आत्मा और अविद्या को विषय करने वाले मान प्रत्यक्ष प्रमाण का अभाव प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष विषय नहीं है तो आत्मा भी और अज्ञान भी उसके उसको विषय करने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण अध्यक्ष वाले प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण का अभाव से परीक्षा में मैं पूछाड़ू किसकी अविद्या है मैं आत्मा को जानता हूं और अविद्या को भी जानता हूं किंतु उसको विषय करने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है मेरे पास जैसे गाय और गाय वाला प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय थे ऐसा यहां नहीं है अप्रत्यय है अनुमान के विषय है दोनों इसलिए मैं पूछा हूं किसकी अविद्या है पूर्वाज ने कहा कहा जाना न तो प्रत्यक्ष पूर्वक से नहीं कहा जानता तो हूं अपने को भी जानता हूं अविद्या को भी जानता हूं अविद्या वाला मैं हूं जानता हूं कि प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान नहीं हो रहा मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय नहीं तो प्रमाण के बिना जो ज्ञान होगा वो तो रज्जु में सर्पभाषण के समान हो जाएगा अप्रमाणित हो जाएगा तो क्या प्रमाण देना प्रत्यक्ष प्रमाण विषय कर रहा है तो सिद्धांत बोलते जब जानते हो बिना प्रत्यक्ष प्रवत जानते हो अनुमान से जानते होंगे अनुमान से जानने में संबंध कैसे लगा पाओगे अविद्या मेरे में है संबंध कैसे जोड़ोगे अनुमान में संबंध का ज्ञान नहीं होता अग्नि और वो व्यक्ति दो का ज्ञान साथ में नहीं है पर्वत में अग्नि है निश्चय नहीं है वो तो धूम के कारण से अग्नि को मानना होता वहां वहां धूम है तो अग्नि है माना जाता है कोई अनुमान करने वाला व्यक्ति जो होगा उसका और अग्नि का संपर्क नहीं है संबंध नहीं वहां संपर्क हो धूम धूम अंश में तो प्रत्यक्ष ज्ञान है धूम को तो दिख रहा है वो इंद्रिया से से ज्ञान है धूम अंश में अग्नि अंश में प्रत्यक्ष नहीं है पर्वत पर अनुमान करते समय में तो जाना मैंने हाँ तो प्रतिक्रण का पूर्व सिद्धांत कहते अविद्या अप्रत्यक्षम बताओ अज्ञानी जो बोल रहा है ना तुम तो जो अज्ञानी हो अप्रत्यक्ष बोल रहा है अविद्या अविद्याद्यावान दोनों अज्ञानी क्या है अप्रत्यक्ष है ऐसे कहा तस्य अहम अविद्यावान उसके यह एक अनुमान होगा जब प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि अविद्यावान है अज्ञान को नहीं जानता हो उसके लिए क्या होगा अनुमान प्रत्यक्ष नहीं है अनुमान प्रमाण हो सकता उसका यह सिद्धांत कहा तस् उसका यही होगा हम अविद्यावान को प्रमाण तो देना पड़ेगा ना अविद्या मेरे में है करके प्रत्यक्ष प्रमाण काम नहीं कर रहा है तो अनुमान प्रमाण देगा वो यही होगा हम अविद्यावान मैं अज्ञानी हूं ये बोलेगा वो जैसे गोमान कोई होता है गाय वाला उसी बात मैं अज्ञान वाला हूं हम अविद्यावान अविद्याद अविद्या का कार्य होने से मैं अविद्या का कार्य हूं इसलिए मैं अविद्या वाला हूं भित्रिका दृष्टांत भित्रिकी दृष्टांत मिल है यत्र अविद्या तत्र अविद्यावत्व नास्ती तथा अविद्यास्ती यथा मुक्तात्मा मैं तो बद्धात्मा हूँ ना मैं अज्ञान वाला हूँ अज्ञान के कार्य होने से मैं अज्ञान का कार्य हूँ और की दृष्टांत होगा यहाँ अविद्यावत नास्ती तथा अज्ञान कार्य तत्व भी यथा मुक्तात्मा ऐसे मुक्तात्मा जहाँ अग्नि नहीं है वह धूम भी नहीं है जैसे महाहरद समुद्र होगा वह अग्नि नहीं वाला दृष्टांत होगा इतने की दृष्टांत होगा यहां मुक्तात्व तो अनुमयत्व इष्टम ऐसे माने मैं अज्ञानी हूं कहने वाले के इस प्रकार अनुमान से सिद्ध करना होगा अज्ञान को अपने में यह सिद्धांत बोल रहे हैं उनका अनुमान यही इष्ट होगा उनको विप्रत ऐसे स्वीकार करें ये अनुमान तुम्हारा हो सकता है दूस सिद्धांत दूषित करते क्यों अनुमान से जानते हो माने मैं मा अज्ञानी होकर के जान रहे हो अज्ञान मेरे भय जानते हो तो संबंध कैसे होगा हो अज्ञान माना अनुमान में संबंध ग्रहण नहीं होता संबंध में तो प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए संबंध ग्रहण के लिए इंद्रिया अर्थ से जन्म ज्ञान हम प्रत्यक्ष इंद्रिय और विषय के संपर्क से जो ज्ञान होगा उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है या इंद्रिय का और अर्थ का विषय नहीं है इंद्रिय भी नहीं वहाँ आत्मा और इसमें जाने के लिए अविद्या को ग्रहण करने के लिए और वह प्रत्यक्ष का विषय नहीं वो दोनों तो संबंध ग्रहण कैसे होगा जब संबंध ग्रहण नहीं सोता कश्य दृश्यते इत्यादि किसको दिखाई पड़े अविद्या अविद्या कश्य बनता ही नहीं है ये शब्द ही गलत है तुम्हारा ये सिद्ध करें सिद्धांत अनुमान से यदि जानते हो तो संबंध का कैसे कर पाओगे अविद्या और अविद्यापान का जो संबंध कैसे बनाओगे अनुमान में संबंध ग्रहण नहीं होता वो तो हेतु के कारण से सिद्ध किया जाता है कार्य रूप हेतु है अग्नि का कार्य धूम है यदि वहां अग्नि न होती तो धूम नहीं होना चाहिए धूम है तो अग्नि जरूर आएगा जहां हो कार्य होगा वह कारण जरूर होता है इस तरह सिद्ध करना है वह संबंध ग्रहण नहीं होता अनुमान जाना कथम संबंध ग्रहण फिर संबंध का ग्रहण कैसे होगा यदि अनुमान से जानते हो तो प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष से जानता जानते तो संबंध का ग्रहण हो जाता है क्यों प्रत्यक्ष के ज्ञान का विषय तो है ही नहीं प्रत्यक्ष जानने सकते हो मैं अज्ञानी हो करके बोलने सकते हो अनुमान का विषय है क्यों अभ्यता का कार्य हो इसलिए मैं अज्ञानी हूं ऐसे मान रहता हूं स्थिति में संबंधकरण कैसे हो होगा जब संबंधकरण नहीं हो सकता तो सहा अविद्या कैसे प्रश्न हो ही नहीं सकता वह अविद्या किसकी है अविद्या का और व्यक्ति का संबंध हो नहीं सकता जब ये प्रश्न ही गलत है तुम्हारा सा अविद्या कैसे हो आगे टीका में कहते हैं इसीलिए आगे व्याख्या बाकी है अविद्या वास्तव में है ही नहीं कहने के लिए व्याख्या बाकी है, है। न होता हुआ भाष रहे अज्ञान अवस्था में संबंध नहीं हो पाता आत्मा के साथ संबंध है ही नहीं अविद्या का सिद्ध नहीं हो सकता प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता ऊपर ऊपर से सिद्ध हो रहा है प्रमाण सिद्ध राज्यों में सर्व प्रमाण से सिद्ध नहीं हो पाएगा ब्रह्मकाल में सिद्ध है वो प्रमाण से सिद्ध इसी प्रकार है अविद्या अविद्या का संबंध आत्मा में है तीनों काल में नहीं सिद्ध करना है फिर अज्ञानिक ऐसी होगा आत्मा जब अविद्या का संबंध अज्ञान है आत्मा में अज्ञान नहीं तो अज्ञान का कार्य भी नहीं है तो फिर एक विवादित्य में आएगा इसलिए क्षेत्र विद्धि तो यही आएगा अंत में इसका स्वरूप समाप्त हो जाता है का क्षेत्रा समाप्त हो जाता है ज्ञान काल में क्षेत्रांश रहेगा नहीं ज्ञान काल में, में भाषित है सब। के दो ही तो है ना तो क्षेत्रांश नहीं रह सकता तो जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भाषने वाले हैं रज्जु में सर्व जब तक रज्जु का ज्ञान नहीं होगा वास्तविकता का ज्ञान तब तक दिखता है प्रातिथि का सब धर्म काल में है इसी प्रकार क्षेत्र शरीर जितने भी विषय हैं ज्ञमा जितने हैं सब भ्रम हैं ये भ्रांति काल में बांसते हैं ये यही कारण जैसे मरुभूमि में जल बांसने के समान ऐसा है ऐसे सिद्ध करना है ठीक है मैं कहा आत्मनो अविद्या संबंध ग्रहे का अनुपत्ति इतिहास पूर्वक्ष का आत्मा में ही संबंध समन... अविद्या का संबंध आत्मा में ग्रहण करने पर क्या आपत्ति है आत्मा में संबंध है अविद्या का मान लेंगे क्या आपत्ति है सिद्धांत तो पूर्व पक्ष ने कहा आत्मा रो अविद्या संबंध करे आत्मा में ही अविद्या का संबंध ग्रहण करने पर का अनुपत्ति क्या आपत्ति क्या है न स्विद्या संबंध बुद्ध दे सिद्धांत कहते कौन सी आत्मा जानेगा जो ज्ञाता आत्मा है अविद्या को जान रहा है जो वही अविद्या का संबंध अपने में ग्रहण करेगा अथवा अन्य आत्मा जानता है उस संबंध को ये जो अविद्या का ज्ञाता जो आत्मा है मेरे में अविद्या है करके मान रहा है वही अविद्या का संबंध वही आत्मा जानता है अथवा अन्य आत्मा जानता है दो विकल्प है यहाँ सिद्धांत यही बोलते हैं ज्ञाता है आत्मा जो ज्ञाता आत्मा अविद्या को जानने वाला आत्मा मई विद्या बोल जो आत्मा स्वस्थ अविद्या संबंध बुद्ध अपने अपने जो अविद्या का संबंध अपने में जानता है वो समझता है बात अन्योगा ज्ञाप अन्योगा ज्ञाता अथवा अन्य ज्ञाता समझता है इसको ज्ञाता आत्मा से अन्य ज्ञाता इस व्यक्ति को अविद्या का संबंध है इस व्यक्ति के साथ अविद्या का संबंध है कहानी दूसरा आत्मा होगा कोई कौन जानता है वो हमारी ज्ञाता आत्मा जो अविद्या को जान रहा है वही आत्मा अविद्या के संबंध को जानता है अथवा उससे भिन्न आत्मा जानता है इस सिद्धांत के प्रश्न कौन कौन आत्मा अविद्या का संबंध ग्रहण करेगा विकल्प है आदिम पहले वाला तो दूषित करते हैं ज्ञाता जो अविद्या को जान रहा है जो आत्मा वो आत्मा अविद्या का संबंध ग्रहण नहीं कर सकता ज्ञाता आत्मा ज्ञाता जो आत्मा होगा अविद्या को जान रहा जो व्यक्ति मेरे में अविद्या अविद्याय मान रहा है वो तो अविद्या का संबंध ग्रहण नहीं कर सकता ये कहना है नहीं तब ज्ञातुर ज्ञा तुम ज्ञाता हो अभी जो अज्ञान विशेष आत्मा को लेकर बोल रहे हैं तुम ज्ञाता हो ज्ञाता किसी अविद्या की अपने में जो अविद्या है उसके ज्ञाता हो तुम नहीं तब ज्ञातुर तब ज्ञातुर ज्ञूतया अविद्या जो अविद्या ज्ञ बनी हुई ज्ञान का विषय बना बनी हुई अविद्या तुम ज्ञाता हो नहीं तब ज्ञातुर ज्ञूतया अविद्या तत्काल संबंधो ग्रह तो अनुमान काल में संबंध ग्रहण नहीं कर सकते तो अविद्या को जानते जानता हो अनुमान से बोलते हो ना उस अनुमान काल में तत्काल में अनुमान काल में तुम्हारी जो ज्ञ है अविद्या ज्ञ विषय है तुम विषयी हो उस काल उसके संबंध उस काल में ग्रहण नहीं किया जाता अनुमान काल में ग्रहण नहीं किया जा सकता तो अविद्या के ज्ञाता हो अविद्या तुम्हारा ज्ञाय है विषय है उस काल में संबंध ग्रहण नहीं हो पाएगा तुम नहीं जान पाओगे संबंध को अविद्या को जानते हो अविद्या, अविद्या मेरे में है ये जो संबंध अविद्या का तुम्हारा जो संबंध होगा संयोग आदि कोई भी संबंध हो उसको जान नहीं सकते उसका उसके ज्ञाता तुम नहीं हो सकते क्यों तो उत्तर देते हैं अविद्याया विषयत्वेन नहीं ज्ञात रूपयोग अविद्या का उस काल में विषय रूप से उपयोगी हुआ ज्ञाता को जान रहा है संबंध के बारे में चर्चा ही नहीं हुई यहां अविद्या के साथ जो ज्ञाता है आत्मा उसका केवल विषय रूप से मान विषय बना हुआ है संबंध को लेकर नहीं चल रहा है यहां आत्मा का विषय है अविद्या जाना जा रहा है अविद्या विषयित्व अविद्या विषय रूप से ही ज्ञातोर ज्ञाता को उपयोगी हो रखी वहां संबंध के बारे में बात ही नहीं यहां अनुमान काल में जैसे पर्वतों वन्यमान समय में पर्वत में जो अग्नि है ना उस जो प्रयोग करने वाले के विषय बना हुआ है अग्नि विषय है वहां अग्नि के साथ संबंध नहीं है उसका अनुमानकर्ता का अग्नि के साथ संबंध नहीं है वहां पर्वत ठीक इस प्रकार है यहाँ पर अविद्या विषय रूप में है तुम ज्ञाता रूप में हो तो संबंध तक यहां उपयोगी नहीं है केवल विषय रूप से अभिद्या जानी जा रही है क्या मेरा विषय है करके जान रहे हो इतना ही अक्ष ज्ञातुर अविद्यास संबंध से अथवा दूसरे ग्रहिता को लेंगे ग्रहण करने वाला दूसरा होगा इस ज्ञाता को इस अविद्या के साथ संबंध है इस ज्ञाता का ऐसे जानने वाला कोई दूसरा आत्मा होगा कोई अन्य आत्मा यह प्रश्न उठेगा दूसरा आत्मा जानेगा इस आत्मा को इस अविद्या के साथ संबंध है ऐसे जानने वाला दूसरा आत्मा होगा कोई अन्य आत्मा जानेगा ये इसका उत्खनन करते हैं जैसे ज्ञात और अविद्या ऐसा संबंध है, जो ज्ञाता अविद्या को जानने वाला ज्ञाता और अविद्या का जो संबंध है दोनों का उसके योग योग्रहिता जो ग्रहण करने वाला दूसरा आत्मा होगा ग्रहण करने वाला दूसरा आत्मा यह आत्मा तो अविद्या को जान रहा है इस आत्मा को अविद्या का संबंध है इस आत्मा के साथ ऐसे जानने वाला दूसरा कोई होगा दूसरा ज्ञान हमसे अन्य ज्ञान अन्य ही होगा ज्ञान वो नहीं होगा ज्ञान अन्य है और ज्ञाता आत्मा अलग है इस आत्मा को अविद्या के साथ संबंध है जैसे देवदत्ता गाय के साथ संबंध है कोई व्यक्ति जानता हो ये गाय के देवतत्व के साथ संबंध है ऐसा जानने वाला व्यक्ति कोई दूसरा व्यक्ति होता है इसी प्रकार दूसरे आत्मा होगा इस आत्मा को अविद्या के साथ संबंध आत्मा का ऐसा जानने वाला और ज्ञान अन्य है ज्ञान अन्य है यही होता न ज्ञातो और अविद्यासा संबंध से ग्रहिता जो ज्ञाता और अविद्या का संबंधों को ग्रहण करने वाला अन्य अन्य है ग्रहिता और ज्ञान अन्य है ऐसी स्थिति हो ज्ञानम का अन्य तद विषय मान उसको विषय करने वाला ज्ञान भी भिन्न है कौन किसको विषय करना इस आत्मा को ये अविद्या के साथ संबंध है ऐसा संबंधों को ग्रहण करने वाला ज्ञान संबंध को ग्रहण करने वाला ज्ञान भिन्न हो उससे और ग्रहिता आत्मा अन्य हो ऐसा न संभवती कहा इस पूर्व में न कहा रहे न संभवती अनवस्था प्राप्ति ऐसा मानेगा तो अनवस्था दोष आना है माने इस आत्मा को इस अविध्या के साथ संबंध है ऐसे समझने वाला दूसरा आत्मा होगा फिर यह आत्मा ने ऐसा जाना इस आत्मा ने क्या जाना इस आत्मा का इस आत्मा के साथ संबंध है ऐसा यह जानने वाला आत्मा यह दूसरा आत्मा ऐसे जानने वाला तीसरा आत्मा चाहिए ऐसा करते करते अनवस्था दोष हो जाएगी अनवस्था दोष में चले अन्य आत्मा के ग्रहण नहीं कर सकते और ये आत्मा जो है जो ग्रहण कर रहा है अविद्या का ग्रहण कर रहा है तो विषयत्व न अविद्या उपयुक्त तो है, तो है। संबंधत्व तो न नहीं है ये आत्मा का अन्य आत्मा करे तो अनुवस्था में जाओगे अनुवस्था, दोष आ जाएगा व्यवस्था नहीं बन पाएगी इसलिए संबंध सिद्ध हो ही नहीं सकता अविद्या का आत्मा के साथ संबंध सिद्ध हो ही नहीं सकता जो तो संबंध सिद्ध नहीं आत्मा में अविद्या ही कैसे बोलोगे के साथ संबंध नहीं है जब तो उसको क्या धनी बोलोगे संबंध सिद्ध तो हो ही नहीं सकता फिर कैसे अज्ञानी बोलोगे ये भ्रांति है सारा ये अज्ञान का आरोप करना भ्रांति है उसी के उसके आरोप के कारण सुख दुखादि तो का आरोप हो रहा है मैं सुखी हूं तो फिर हूं मान्यता आ रही है सारा भ्रांतिजन्य आई है जैसे मरुभूमि जल भाषण भ्रांति है अविद्या अविद्या के कार्य पूर्ण भ्रांत है भ्रांति है काली नहीं, क्रांतिकालीन है सच्चिदारे ऐसा है जानने वाला मैं अज्ञानी हूं करके मान रहा है ज्ञाता तो अविद्या को जानने वाला ज्ञाता ज्ञाय का संबंध जानता अविद्या का संबंध अपने जानता हो ज्ञाता भी जानता हो कि अविद्या को जान रहा है अहम अविद्यावान अविद्याकारी अविद्या मुक्तात्मक अनुमान है उसका मैं अज्ञानी हूँ अज्ञान के कार्य होने से कार्य होने से मैं बेहतरीन देंगे जहाँ अज्ञान नहीं होगा वहाँ पर अविद्या भी नहीं होगा अविद्या का कार्य भी नहीं होगा जैसे मुक्तात्मा ऐसा तो यदि ज्ञाता अभिज्ञ संबंध ज्ञान यदि ज्ञाता आत्मा है अविद्या को जान रहा जो मैं अज्ञानी होकर के जानने वाला आत्मा ज्ञा का संबंध अविद्या का संबंध ज्ञाय अविद्या है ज्ञान का विषय ज्ञान ये तो यदि जानता हो संबंधों को भी जानता हो जो ज्ञाता यदि जानता हो जो ज्ञान को जानने वाला आत्मा है वही ज्ञ का संबंध भी जानता हो अविद्या को जानने वाला जो आत्मा अविद्या के संबंधों को अपने मेरे में संबंध है अविद्या ऐसा जानता हो तो उस दिन में क्या होगा अन्यो ज्ञाता कल्प्य फिर उस क्या होगा ज्ञाता अन्य कल्पना करनी पड़ेगी ये ज्ञाता तो अविद्या का संबंध को ग्रहण नहीं कर सकता पहले वाला अन्य ज्ञाता माने इस ज्ञाता को अविद्या के साथ संबंध है ऐसा समझने वाला दूसरा ज्ञाता की आवश्यकता होगी कल्पना करने वाला ऐसी स्थिति होगी क्यों इस काल में इसका तो अविद्या के साथ में विषयत्व तव तो अविद्या उपयुक्त तो हुआ है संबंध का कथन ग्रहण नहीं होता अनुमान काल में अविद्या केवल विषय रूप में है संबंध रूप से नहीं तो वो संबंध को ग्रहण करने वाला दूसरा आत्मा होना चाहिए कल्पना करनी चाहिए कल्प्या कल्पना होनी चाहिए तस्या अन्य फिर तो दूसरा आत्मा ने सिद्ध किया है कि इस आत्मा को अविद्या के साथ संबंध है तो जो आत्मा दूसरे आत्मा की सिद्धि के लिए तीसरा आत्मा भाई इस आत्मा जान यह आत्मा जानता है किसको जानता है इसके इसके साथ संबंध है ऐसा ऐसा करते करते अनवस्था में जाना है तस्य अपे अन्य तस्यापे अन्य अनावस्था अपरिहार्य अनावस्था दोष अपरिहार्य है अनावस्था आ जाए क्या अगर सुसुप्त निद्राक्षय करे अनावस्था निद्राक्षय करे सुसुप्त में नहीं जा सकता अनावस्था दो सार हाँ इसका उलझन यह है उसका उलझन यह है उसका उलझन है, है चलते रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा तो सो नहीं सकता अभिव्यु स्थिति ऐसी आ जा जाएगी कल्पना ही कल्पना में चलता रहेगा अनवस्था ऐसी चीज है जहां व्यवस्था न हो अनवस्था हो यदि पुनर्विद्या गया अन्यथवा यदि मान लो अविद्या ज्ञा है ज्ञान का विषय है अथवा अन्य कोई है ज्ञ हो अथवा अन्य कोई भी हो अविद्या यदि यदि पुनर्विद्या ज्ञा अन्य ज्ञम एव ज्ञम ज्ञम एव चाहे अन्य हो चाहे ज्ञा हो तो ग्ञ ही होता है क्या होता है ज्ञान का जो विषय होगा ज्ञान का विषय ही रहेगा कभी ज्ञाता तो बनने वाला है ही नहीं वो ज्ञम जयम वो क्या ज्ञ तो ज्ञाय होता है तथा उसी प्रकार ज्ञाता भी ज्ञाता है वो ज्ञाता भी ज्ञाता ही होता है जानने वाला कभी ज्ञाय नहीं बनता और जो होगा कभी ज्ञाता नहीं बनता ज्ञ तो ग्यय ही रहेगा चाहे अविद्या को ग्ञ मानो या अन्य कुछ भी मानो तो ग्यय तो गय ही होगा और ज्ञाता ज्ञाता ही रहेगा ज्ञाता ज्ञाता है वह न गे मैं कभी भी ज्ञाता ज्ञ नहीं हो सकता और कभी भी ज्ञ जो है ज्ञाता नहीं हो सकता यही है स्थिति अभिद्या तो ग्ञ को टिपी है और ज्ञाता दूसरा है चेतन है कभी चेतन जड़ नहीं पड़ेगा अविद्या नहीं बन सकता और अविद्या भी कभी चेतन नहीं बन पाए राज एवं ऐसी युक्ति है जो ग्यय ग्यय ही है ज्ञाता ज्ञाता ही है राज एवं जब ऐसी स्थिति है तो अविद्या दुखित्व न ज्ञात क्षेत्र के सिकित जब ज्ञाता ज्ञाता ही है अविद्या अविद्याय ही है तो फिर अविद्या के द्वारा होने वाले जो दुखित्वादि धर्म है मैं दुखी हूँ सुखी हूं आदि धर्म धर्म न ज्ञात क्षेत्र के सिकूषित है फिर ज्ञाता जो क्षेत्र के वो कुछ भी दूषित नहीं कर सकती वो अविद्या का कार्य जो है खित्व धर्म वो धर्म वास्तव में ज्ञाता का है ही नहीं वो ज्ञ का है दूषित नहीं कर सकते हां अज्ञान काल में अपने को दूषित मान लेता है वास्तव में वो क्षेत्र धर्म है सारे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं है वो तो ज्ञाता है क्षेत्र धर्म ज्ञा उसी के धर्म दुखित्वी तो इसलिए दूषित नहीं कर सकते क्षेत्र वास्तव में टीका में बोलते हैं तत्काल मान स्वस्थ अभिद्याम प्रति ज्ञातृत अवस्था विद्या तत्काल है ना मैंने वो जो अनुमान काल में मैं अज्ञानवान हूँ अज्ञान कार्यवान हो कार्यवाला होने से मुक्तात्म अनुमान का यही हो सकता अनुमान तत्काले माने स्वस्य अभिद्याम प्रति ज्ञातृत अवस्था स्वयं को अविद्या के प्रति ज्ञाता वन राज्य अवस्था में यही भाषा में जो तत्काल नहीं तब ज्ञातु भूतया अविद्या तत्काल माने ज्ञाता का अविद्या का संबंध काल में काल है तत्काल में स्वच्छ अविद्या प्रति ज्ञातृत अवस्था में तत्काल एक अपने अविद्या के प्रति ज्ञातृत्व जिस काल में अविद्या को जान रहा है वो ज्ञाता उस काल में यह अर्थ है अविद्याम विषयत्वेन न अविद्या को विषय रूप से ग्रहण किया है उस व्यक्ति ने उस काल में विषय रूप से होने गृहत्व तद ज्ञात में उपस्थ्य उसी के ज्ञाता रूप से उपयोगी हुआ है कौन जो अविद्यावान व्यक्ति है अविद्या को विषय रूप से ही ग्रहण करके तज ज्ञातृत्व अविद्या का ज्ञाता रूप से ही उपायुक्त से आत्मा हुआ आत्मा है उसका तस्य स्वात्मा ने कुछ संबंध ज्ञातृत्व कैसे हा? अपने आप में अविद्या का संबंध का ज्ञातृत्व तो कैसे आएगा वो तो अविद्या को विषय रूप से उपयुक्त हुआ आत्मा है ज्ञाता बना हुआ अविद्या का ज्ञाता बना हुआ उस काल में अविद्या का संबंध ज्ञान कैसे करेगा नहीं कर सकता एक कर्मकर्धात्मक एक ही व्यक्ति को जाता भी बनाना ज्ञान भी बनाना कर्म और कर्ता का विरोध होता है वही व्यक्ति देवदत्ता देवदत्त को जानता है ऐसा नहीं होता देवदत्ता देवदत्त को जानता है ऐसा कभी नहीं होता वही कर्ता वही कर्म देवदत्ता यज्ञ दत्तों को जानता है तो ठीक है कर्म भिन्न है कर्ता भिन्न है देवदत्ता तो देवदत्व को जानता है बनना बनता ही नहीं कर्म और कर्ता का विरोध होता ये कहा अविद्या इत्यादि कहा था अविद्या विषयत्व कहा था उस काल में अविद्या विषय रूप से ज्ञाता के लिए उपयोगी है संबंध को लेकर के नहीं उपयोगी तो जी हमारा लक्ष्य तो वही है शस्वरू को ज्ञान करना है हाँ। ज्ञान कहा वो शसुरु का ज्ञान होता ही नहीं वो तो ज्ञान माने अविद्यावृत्ति में तात्पर्य है वो इतर व्या के लिए तात्पर्य है ब्रह्म प्राप्ति के लिए नहीं है अविद्या हटाने के लिए हम ब्रह्मास्त्र वृत्ति है इधर व्यावृत्ति करने में तात्पर्य बात जो जो आरोप किया था उसको हटाने के लिए तात्पर्य उधर है अपने प्राप्ति के लिए कोई कुछ भी नहीं है सारा यह है यार वास्तविकता है तो तो यह है कि किसी को सुनाना किस... किसी को बोलना किसी को समझाना जैसी बात है या? सुनाना जैसी बात होती है जैसे गांव में बोलते हैं लड़की को डांटना बहू को समझाना सुनाना ऐसा बोलते हैं और बहू को सुनाने से मैंने सुनाने से तो भाग जाएगी नहीं नहीं आई हुई है उसमें लड़की काम बिगाड़ा है बहू ने डांटना है लड़की को यहाँ पर समझेगी वो और मुझे मार मेरी पड़ी गई समझेगी वो कैसी स्थिति यहाँ है ऐसा ही दिप्यम नृति यदि अन्य आत्मा जानता है दूसरा पक्ष है वो आत्मा तो ज्ञाता आत्मा तो अविद्या के ज्ञाता बन गया इतने में तरितार्थ हो गया ये आत्मा अविद्या को जानता है अविद्या का संबंध इसमें कहने वाला दूसरा आत्मा होगा वो कल्पांतर दूसरा प्रकार वो जानता है माने को अनबस्था दोष जाओ में जाओगे ये कहना है कल्पांतर में वैसे कहा था द्वितीय पक्ष है न इत्यादि कहा था न तो अविद्या से संबंध से विक्रही जो ज्ञाता और अविद्या का जो संबंध है उसको ग्रहण करने वाला दूसरा आत्मा होगा गणिता ज्ञानम चाहिए ज्ञान अन्य है तद विषय माने ज्ञाता और अविद्या को विषय करने वाला ज्ञान भिन्न होगा तथ्य आपवस्था प्राप्त कर वो संभव है ही नहीं वो ऐसा होना स्थिति में क्या होगा दूसरे आत्मा को मानो दूसरा आत्मा तीसरा आत्मा समझेगा फिर क्या ये दूसरा आत्मा पहले वाले आत्मा का और अभिद्या का संबंध को जानता है ये तीसरा आत्मा समझेगा फिर तीसरे को समझने के लिए चतुर्थ आत्मा आएगा इत्यादि कर देगा अनवस्था दोषा ठीक है भाई योग ग्रहिता स न संभवती संबंध कहा संभव न संभवती कहा जो ग्रहिता होगा ग्रहण करने वाला अविद्या का ग्रहण करने वाला संबंध वाल। नहीं होता हुआ संबंध नहीं हो सकता यही तद विषय में ज्ञातुर अविद्या से संबंध में कहा था तद विषय में ना भाष्य में ज्ञानम तो अन्य ऐसा था ज्ञान अन्य है उसको विषय करने वाला किसका विषय करने वाला ज्ञाता और अविद्या का संबंध को विषय करने वाला ज्ञान अन्य है ऐसा मानता हो कोई मैंने वस्तावे जाओगे कहा अनवस्था हम एवं प्रबंध अनवस्था को व्याख्या करते हैं विस्तार करते यही कहा यदि पुनर्विद्या ज्ञया अन्यद्वा यदि ज्ञाता भी ज्ञान संबंध ज्ञायता यही उसका व्याख्या ज्ञाता भी ज्ञान का संबंध जानता हो यदि तो अन्य ज्ञाता कल्प्य तस्या भी अन्य तस्या भी अन्यवस्था पर कहा था और एक जो कहा था इसकी व्याख्या है आगे यदि पुनर्विद्या ज्ञया अन्यदवा चाहे अविद्या ज्ञ हो चाहे ज्ञाता हो जैसी भी पंथी हो तो ज्ञाता तो ज्ञाता ही रहेगा ज्ञ तो ज्ञा ही रहेगा अपने धर्म को छोड़ने वाले नहीं है ये कहा आत्मा ना स्वपर तो आयोग आत्मा को अपने को भी जानना अन्य को भी जानना संभव नहीं होगा एक काल में दोनों को जानना अपने को जानना अन्य को भी जानना मेरे अविद्या का संबंध मेरे में है तो अपने को भी जानना पड़ेगा उसको अविद्या को भी जानना पड़ेगा स्वपर परमाण अविद्या है स्व स्वयं दोनों को जानना एक साथ में नहीं होगा एक काल में तो एक ही ज्ञान होगा मनुष्य स्वयं का ज्ञान और अविद्या का ज्ञान दोनों एक काल में कैसे होगा कर्म और कर्ता का विरोध हो जाएगा यही कहना है आत्मा में स्वपर ज्ञाय तो अयोगात आत्मा में स्व और पर दोनों का परमाण अविद्या दोनों का ज्ञाय एक साथ न होना अयोगात और होने से तस्विन अविद्या संबंध से अप्रामिकस्ब आत्मनि उस आत्मा में अविद्या का जो संबंध अप्रामिक है वो पर संबंध तो दिख रहा है हम अज्ञानी बोल रहा है मेरे मा रहे हैं किन्तु प्रमाण जनित नहीं है संबंध अप्रामिक वो संबंध आत्मा में जो तो दिख रहा है संबंध अप्रामिक है मतलब बिना निष्प्रमाण ज्ञान को ज्ञान नहीं माना जाता यथार्थ यहाँ ज्ञान है वो यथार्थ ज्ञान है अनुभव गम्य नित्य अनुभव स्थिति प्रामाणिक आत्मा जो है नि्य अनुभवगम्य है नित्य अनुभव किसी प्रमाण का विषय नहीं है आत्मा जन्य नहीं है नि्य अनुभव का विषय है आत्मा अहम हो रहा है फलित यदि पुनर्दि का यदि पुनर्द्या ज्ञया अन्य नहीं है चाहे ज्ञो चाहे अने अद्या ग्याँ ग्याँ ग्याँ ग्या तो ज्ञा ही रहेगा ज्ञान का विषय होगा कभी ज्ञाता नहीं बन सकता ज्ञा ही रहेगा वो ज्ञान का विषय ही रहेगा तथा ज्ञाता भी ज्ञाता है ज्ञाता भी ज्ञाता ही रहेगा जानने वाला भी जानने वाला ही रहेगा हमेशा न ज्ञा बहुत ज्ञाय नहीं हो सकता एक कहा था आदिवासी में ऐसी स्थिति ज्ञाता ज्ञाता ही है ज्ञाय है स्थिति ऐसी है तो अविद्यादि अविद्या दुखित्व दुखित जो अविद्या दुखित्व आदि धर्म है न ज्ञात क्षेत्र कि दूष्यति ज्ञाता जो क्षेत्र के उसको कुछ भी दूषित नहीं कर सकता वो क्षेत्र धर्म है क्षेत्र के का धर्म है है वो सारे के सारे शरीर का धर्म है अंतकरण के शरीर है दुखित्व आदि धर्म थोड़े शरीर के ना हो अंतकरण के ज्ञाता जो क्षेत्रज्ञ है उसका कोई दूषित नहीं कर सकते जैसे दृष्टांत दिया था मरूभूमि में जल भाषता है उस जल से मरुभू में गिनी नहीं होती कीचड़ नहीं होता मरुभ में उस जल से काल्पनिक जल से इसी प्रकार काल्पनिक दुखारी हैं आत्मा में उसे दूषित नहीं कर सकते यदाच एवं तदाइ यदाच है ना तो यदा पे आगे तदा लगाना है हैं यदाच एवं तदा तदा अविद्यादि दुखित्व तो आधे ऐसा लगा जब ऐसी स्थिति है ज्ञाता ही है गए ज्या, ही है, ज्ञ जय यदा तब तो तद लगा करके अविद्या, अविद्यादी दुखिवाद ज्ञात छत्र तो तदा लगाना यदा से शुरू होता है तो तदा यदा तदाध्या तदा करना कहते तो ज्ञाते आत्मनों न कितच इति अमृश्य मान संकत है ज्ञाता आत्मा को अविद्या के द्वारा आरोपित धर्म जो दुखित ज्ञाता आत्मा का कुछ भी बिगड़ नहीं सकता कहा सिद्धांति ने दूषित नहीं होता कहा आत्मा दूषित नहीं होता कहा सहन न करता हुआ पूर्वाधि शंका करता है क्यों दूषित नहीं होता आत्मा दूषित होता है सुखी दुखी, दुखी होकर के बोल रहे सारे रो रहे ज्ञातुर आत्मा न दूषित यदत अमृश्यमाण असहमान सहन करता हुआ पूर्वादी संकत शंका करता है नन होकर नानो आयमेव ए वह दोष है यही तो दोष है आत्मा में दूषित आत्मा ये दोष लगा हुआ आत्मा क्या दोषवत् क्षेत्र विज्ञात दोष वाला जो क्षेत्र है उसको जान रहा है आत्मा अज्ञान को जान रहा है जो दोष वाला जो क्षेत्र है शरीर है दोषयुक्त है सुख दुख आदि धर्म धर्मयुक्त शरीर को जान रहा है यही तो उसमें दोष है आत्मा में नहीं दुखी वो सुखी बोन रहा है क्षेत्र को समझ रहा है जानता है वो विज्ञाता है ये यही तो दोष है आत्मा भी दोष आ जाएगा यही है नो अयम दोष है यही तो दोष है पूर्वाधिकारा यही दोष है यद ग्रह दोष क्या है दोषवत् क्षेत्र विज्ञातम दोष वाला जो क्षेत्र है शरीर है उसका विज्ञाता आत्मा होता है यही दोष है इसमें पूर्वाधि तो सिद्धांत का नरे बाबा आत्मा में कहा से दोष हो रहा वो तो कैसा है विज्ञान अभिक्रिया से जो विज्ञान स्वरूप है आत्मा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञान स्वरूप है ज्ञान स्वरूप आत्मा है विज्ञान स्वरूप से अभिक्रिय वह जो अभिक्रिया आत्मा है अभिक्रिया नहीं वहाँ दोष वाला अभिक्रिया नहीं दूषित नहीं हो सकता आत्मा ऐसे आत्मा का विज्ञातृत्व उपचार आप शरीर में जो शरीर का ज्ञाता क्षेत्र का ज्ञाता है गौण प्रयोग हुआ है वास्तव में नहीं आत्मा में शरीर का ज्ञाता आत्मा को नहीं माना सकता क्षेत्र जम एक त्यो व्यतीतम प्रा हो इसको जो जानता है शरीर को जानता है विज्ञानता दिख रहा है इस श्लोक के माध्यम से पूर्व श्लोक में विज्ञान पर दिख रहा है गौण तो प्रयोग है वास्तव में नहीं है वो आत्मा जानना भी नहीं होता न जानना भी नहीं होता स्थिति का आत्मा है मुख्य आत्मा ऐसा होता है क्यों वो तो विज्ञान स्वरूप है जानने वाला विज्ञान को उत्पन्न करने वाला नहीं है वो विज्ञान आत्मा में नहीं विज्ञान स्वरूप है सत्यम ज्ञान अनंतम परमा इत्यादि श्रुति विज्ञान स्वरूप से अभिक्रिय विक्रिया नहीं आत्मा में माने मानी ज्ञानकर्तृत्व जो विक्रिया नहीं आत्मा में अभिक्रिया आत्मा विज्ञान स्वरूप है आत्मा में विज्ञान नहीं है ज्ञान नहीं आत्मा में ज्ञान स्वरूप है उसमें विज्ञान जो है जानना तो जान जो कहा जाता है शरीर तो विज्ञान गौण प्रयोग है केवल गौण प्रयोग है मानी इस व्यवहार काल में ऐसा कहा जाता है बात है परमार्थ में नहीं वो ज्ञान स्वरूप है व्यवहार काल में कहा है? वास्तव तो में क्षेत्र के एक ही बच रहा है वो भी क्षेत्र ज्ञ भी नहीं रहेगा परमात्मा रूप से एक रहेगा उपाधि विलय करने पर कुछ नहीं बचता ये उपाधि काल में विज्ञाता रूप से कहा गया गौण प्रयोग है नज्ञ न सिद्धांत का मान पूर्वोक्ष तो दोष है कौन ये दोषवत जो क्षेत्र है दोष वाला है क्षेत्र सुख दुखादि क्षेत्र में है सारे उसके विख्यात आत्मा होता है क्षेत्र को जानता है तो दोष युक्त को जानता है इसलिए उसमें दुष्ट आत्मा में दोष आ गया तो सिद्धांत लाना विज्ञान स्वरूप अच्छा ही जो विज्ञान स्वरूप आत्मा विज्ञान करता नहीं है आत्मा विज्ञान वाला नहीं है ज्ञान वाला नहीं ज्ञान ज्ञानी नहीं है ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञान स्वरूप ज्ञानी नहीं कोई कोई ज्ञान नहीं एक ही ज्ञान है एक ही तो है स्वरूप ही वही है कौन सा ज्ञान होता नहीं व्यवहार में कौन सा ज्ञान होता है या अनेक है तब होता है वही बनता है वो ज्ञान स्वरूप क्यों श्रुति बोले सत्यम ज्ञान में लक्षण है स्वरूप है स्वरूप लक्षण है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म तैतृपन शब्द है विज्ञान स्वरूप से विक्रिया नहीं है कोई दोष तो जानना आदि दोष भी नहीं वहां जानना भी नहीं होता आत्मा में किसको जाने को उसका अतिरिक्त कोई है नहीं किसको जानना उसने विज्ञातृत्व उपचार आद विज्ञात गौण प्रयोग है मुख्य नहीं है आत्मा में जो विज्ञाता शरीर का विज्ञाता कहा मुख्य नहीं है ये शरीर उपाधि के कारण से विज्ञाता कहना पड़ा वास्तव में विज्ञापता भी नहीं कैसे दृष्टान कैसे जैसे उष्णता मात्र है यथा उष्णता मात्र अग्नि अग्नि का स्वरूप उष्णता मात्र है उष्ण मात्र से तप्तिक्रिया उपचार अग्नि जलाती है ऐसा गौण प्रयोग होता है उष्णता ही हो तपन गौण प्रयोग कर दिया जाए अग्नि तपाती है करके उष्णता मात्र के कारण उसका स्वरूप तो उष्णता मात्र है तप्तिक क्रिया उसमें नहीं क्रिया कहाँ है वो अग्नि में क्रिया नहीं स्वरूप यही है उष्णता मात्र स्वरूप पुंज है उष्ण पुंज है वो किंतु तप्त क्रिया का गौण प्रयोग हो जाता है अग्नि तपाती है करके ठीक इस प्रकार यहाँ भी है तद्वत्त बोल दिया उसी प्रकार यहाँ भी समझ रहा ज्ञान स्वरूप है आत्मा फिर भी विज्ञातृत्व कहा गया उपाधि का ही है यथात्र भगवता फलात्म फलात्मक फलात्मकत्वाभाव तो आत्मा ने स्वतः दर्शित भगवान ने स्वयं दिखाया हुआ है यहाँ गीता में क्या दिखाया आत्मा में क्रियाकारक फल तीनों का अभाव दिखाया आत्मा में कोई क्रिया भी नहीं है आत्मा कर्ता भी नहीं है आत्मा में क्रियाजन्य फल भी नहीं है स्वर्ग पुत्रादि फल भी आत्मा में नहीं है यथा अत्र अश्याम गीतायाम इस गीता में भगवता क्रियाकारक फलात्मत्वाभाव भगवान श्री कृष्ण ने क्रियाकारक फल तीनों का स्वरूप का अभाव दिखाया है यहां भगवान ने आत्मा इस आत्मा में स्वतः दर्शित स्वयं भगवान स्वयं दिखाया यहां अविद्या अध्याय रूप दे रही क्रियाकारक आदि आत्मा ने उपचर्य इसी कारण से क्या होगा हमने भी इसी प्रकार भगवान ने जैसे देखा हमने भी ऐसी व्याख्या के भाषा कार्य करते हैं तथा तो वह अस्मा भी व्याख्यातम ऐसे भाष्यकार गया हैं अभिप्राय तात्पर्य है आगे है पंक्ति यहाँ आगे जोड़ना होगा भगवान ने जैसे दिखाया उसी प्रकार हमने भी यहाँ व्याख्या की भाष्यकार का शब्द है यहाँ आगे पंक्ति आएगी तथा तो व्याख्यातम तो अस्माभि उसी प्रकार हमने भी व्याख्या की जैसे भगवान ने दिखाया हुआ आत्मा में क्रियाकारक फल तीनों का अभाव है आत्मा में कोई कर्म भी नहीं होता आत्मा करने वाला करता भी नहीं है फल भी नहीं आत्मा में ठीक इसी इसी को लेकर के हमने भी व्याख्या की भगवान ने जैसे कहा क्रियाकार फल का अभाव कहा हुआ गीता में उसी को लेकर के हमने भी कहा आत्मा में क्रियाकार फल का अभाव तो है हम से में लिखते गए ये अर्थ होता है अविद्या अध्याय फिर ये क्रियाकारक फल आदि की कल्पना आत्मा में क्यों होते है? मैं करता हूं भोगता हूं इस कर्म का फल भोग इत्यादि क्रियाकारक फल का आरोप क्यों कहा अविद्या अध्याय अज्ञान के द्वारा जो आरोपित है अपना स्वरूप को नहीं जान सका अज्ञान उसके द्वारा आरोपित एवं आरोपित क्रियाकारक आदि आत्मा ने उपचर्य क्रियाकारक फल आदि आत्मा में गौण प्रयोग हो जाता है मुख्य नहीं है तथा इसी प्रकार तत्र तत्र उस स्थान में दिखाया भगवान ने क्रियाकारक फल आत्मा में नहीं है करके स्थान में दिखाया है कहा दिखाया एनम व्यक्ति हंतारम यम मनते हत वह तो नीजान आती ना ये हंति का कर्ता का क्रिया का अभाव दिखाया आत्मा में अनन क्रिया आत्मा में नहीं दिखा है दिखाया है क्यों मैं मरता हूं जानता हुआ था, मैं मारने वाला हूं जानता हूं दोनों ने जानते कहा क्रिया और कर्म का अभाव दिखाया मैं हिंसा का कर्म भी नहीं मानता कोई व्यक्ति कोई आत्मा और कोई हिंसा भी नहीं करता कोई आत्मा ये दिखाया दो बातें दिखाई क्रिया और कर्म का अभाव दिखाया आत्मा में इस प्रकार प्रकृत क्रियमाणा ने गुण अहंकार विमूढ़त्मा करता हम इत मान्य ये भी कहा ये सारे के सारे प्रकृति के गुण मान सतुगुण रजुगुण तमुगुण के कारण सारे कर्म होते हैं कर्म उनके होते हैं उनसे होते हैं और अहंकार से मोहित हुआ जो आत्मा होगा वो मैं करता हूं ऐसा मानता है आत्मा करता तो है हाँ ही नहीं प्रकृति के गुणों का कार्य है सदगुण रजुगुण प्रकृति रूप जो गुण है सत्व रजो तम उनका कार्य होता है कोई पूजा अर्चना करेगा सदगुण आने पर करेगा सदगुण का कार्य है वो कहीं कुछ व्यावहारिक कार्य करने लग जाएगा रजोगुण का कार्य है आलस्य में पड़ेगा तमोगुण का, का कार्य है वो गुण करवाते हैं सारे कर्म किंतु जो अहंकार तो से मोहित हुआ आत्मा है देहाभिमान से युक्त आत्मा है मैं करता हूँ ऐसा मानता है तो ऐसे भगवान ने कहा हुआ है ये क्रिया कार्य फल का आत्मा में अभाव ही घोषित करते गए भगवान ये तो और नादते पापं। ना आदत्ते कसे पापम न चेब सुकृतम विभु अज्ञान ज्ञानम तेन मुह्यंत जंत वह पंचम अध्याय जागर के भगवान कहा था न पापम न चैबे किसी का पुण्य पाप नहीं लेते भगवान ग्रहण करते करता नहीं भगवान अज्ञान के द्वारा मोहित हुआ जो जी भय भगवान लेते हैं करके मानता है इत्यादि इत्यादि प्रकरणेश दर्शिता भगवान प्रकरण। ने दिखाया इत्यादि प्रकरणों में भगवान ने दिखाया द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय पंचम अध्याय इत्यादि में थान थान पर भगवान दिखाया है दिखाते आए यहाँ आत्मा में क्रियाकारक फल नहीं है उसी प्रकार की व्याख्या हमने भी की यहाँ या आत्मा में कोई क्रियाकारक फल आदि नहीं करके व्याख्या कर रहे हैं उसी के आधार पर हमने व्याख्या की भगवान ये बोल रहे हैं उसी श्लोकों के आधार पर है व्याख्या तथे व्याख्यात अस्वा भी है क्या है उसी प्रकार हमने भी व्याख्या भगवान के जैसे जैसे श्लोक आए आत्मा में क्रियाकारक फल नहीं है कहने वाले वाक्य आए उसी को प्रमाणित करके हम भी कह रहे हैं कि आत्मा में क्रियाकारक फल आदि का अभाव है असमा दर्शित हमने भी दिखा भाष्य में उस श्लोक के आधार पर दिखाया हमने कपोल कल्पित नहीं लिखी भाष्य में ये भाष्यकार कह ऐसे-ऐसे प्रकरण से सुप्रकरण सुदृश आगे भी प्रकरण जब आएंगे आत्मा में क्रिया कारक फल नहीं है कहने वाले प्रकरण जहाँ जहां जा आएंगे आगे प्रकरण आने वाले हैं अभी तो त्रयोदश अध्याय में है आगे भी जैसे जैसे आएंगे हम कहेंगे वाष्यकार करते हैं आत्मा में क्रिया कारक फल तीनों नहीं है ठीक है पापकर्मा का फल दुखित्वादी होगा जो पापकर्मा ही नहीं किया आत्मा में आत्मा पाप हिंसा करने वाला करता ही नहीं तो पाप पापकर्मे मैंने तो कहां से दुखित्वादी आएगा आत्मा में क्रियाकारक फल कोई भी नहीं है दुखित्ववादी फल कहां से आएगा आत्मा में नहीं आ सकता ये तो अज्ञान के द्वारा आरोपित है कहना है अविद्या के द्वारा आरोपित सिद्ध करता है पूर्व पक्ष कहता है हंत तरी आत्मने क्रियाकार फलात्मताया सु अभावे अविद्या अध्यारोपित कर्माणी अविद्वत्त कर्तव्या विदा प्राप्तम तो पूर्वादी बोलता भारत फिर कर्म जो है ना अज्ञानिको ही प्राप्त है ज्ञानिको तो नहीं यही सिद्ध हो जाता है है। हंता तरी, तब तो आत्मनी क्रियाकार फलात्मता या स्वत आत्मा में स्वतः क्रियाकार फल तीनों नहीं होने पर वास्तव में नहीं है कल्पना से है औपाधिक है वास्तव्य न होने पर अध्यारोपित है अज्ञान के द्वारा आरोपित है क्रियाकर् क्रियाकर्म फल आदि कर्ता क्रिया फल आदि आरोपित होने पर कर्माणी जो कर्म है शास्त्र विहित कर्म जितने भी हैं कर्माणी सुभाषुभ कर्माणी अविद्वत फिर अज्ञानी के द्वारा ही कर्तव्य होते हैं ज्ञानी तो नहीं कर्तव्य नहीं बनेगा ज्ञानी के लिए कर्म सारे तो क्रियाकारक फल तीनों का अभाव है आत्मा में अज्ञान के द्वारा आरोपित है ऐसी सिद्ध हो वास्तव में तो फिर अज्ञानी के लिए कर्म होगा अज्ञानी ही कर्म करेगा शास्त्र भीत कर्म निषिद्ध कर्म हो चाहे विहित कर्म हो अज्ञानी का विषय बनेगा न विदुषाम फिर ज्ञानी को तो प्राप्त नहीं होगा कर्म यदि प्राप्त ऐसा प्राप्त हो जाएंगे शास्त्र विहित कर्म ज्ञानी को प्राप्त नहीं होना ये ठीक नहीं होगा अनिष्ट होगा पूर्वादि किसान का है तो उत्तर देते सत्यवे बिस्तर ठीक है बिल्कुल प्राप्त है ज्ञानी को कोई क्रियाकार फल आदि कोई कर्म प्राप्त नहीं है अज्ञान अवस्था में सारे कर्म शास्त्र भीत कर्म अज्ञान अवस्था में है ज्ञानावस्था में नहीं है एक तदेव बात को हम कहेंगे आगे अज्ञान अवस्था में सारे कर्म है ज्ञान अवस्था में नहीं है भाष्य भगवान श्रीकृष्ण आगे अष्टादश अध्याय बताएंगे नहीं देहमृता सक्यम त्यक्तुम तो कर्मा से सत ये तो कर्म फल त्यागी ऐसे बोलेंगे अस्ताते सत्यागी देह में अभिमान होगा देह वृत्त है देह को धारण करके बैठे हैं मैं मनुष्य हूं पढ़ा में बैठे हैं उनके लिए सारे कर्म त्यागना संभव नहीं होगा कुछ न कुछ तो करेगा ही नहीं कश्चित क्षण जाति त्य कर तृतीय बोल के आए एक क्षण भी अज्ञानी कुछ न कुछ किए बिना नहीं रह सकता कार्य सर्व सर्वम प्रकृत अवश्य ही कर्म कराएगी प्रकृति के गुणों से युक्त है वो सतगुण रजगुण तमुण या तो पूजा पाठ करेगा या किसी को गले में चाकू घूमने लग जाएगा या कुछ और कर्म लौकिक कर्म करने लग जाएगा कुछ न कुछ तो करेगा जब तक तो आत्मभाव में नहीं पहुंचा है तब तक शरीर भाव में है तो कुछ ना कुछ करेगा तृतीय ध्यान बोल के आगे भी बोलना अष्टाद अध्याय में कहेंगे नहीं देह बता तक तुम कर्मान्य से सतः सारे कर्मों को त्यागना देह में अभिमान है और सारे कर्म त्यागना संभव नहीं है यस्तु कर्म फल त्यागी जो कर्म तो करता है शास्त्र विहित कर्म करता हो विहित कर्म करता है, फल को त्याग देता हो सत्यागी उसको त्यागी कहा कर्म त्यागने वाले को त्यागी नहीं कहते हैं कर्म के फल त्यागने वाले को त्यागी कहा गया ऐसा अष्टादश अध्याय बताएंगे ठीक है उत्तर सुबह ये रही देवी तरह दर्श इस श्लोक व्याख्या में हम दिखाएंगे बात को कर्म त्यागी को त्यागी नहीं कहते दियाग हो तो कर्मशास्त्र भी कर्म करना चाहिए फल निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए इसमें तात्पर्य रखता है बात की। वहां हम दिखाएंगे भाष्यकार ने कहा इसके भाष्य में हम दिखाएंगे मान जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक कर्म नहीं त्याग जाता दिखाएंगे सर्व सर्वशास्त्रार्थ उपसंहार पर सारे शास्त्र गीता शास्त्र का उपसंहार प्रकट आएगा सिद्धि प्राप्त हो यथा ब्रह्म तथा प्रवृतिबोध हमें समासे नहीं भगवंते निष्ठा ज्ञान से परा इस है संपूर्ण सा, गीता शास्त्र के उपसंहार करना सारांश बताना उसके बाद से मैं हम कहेंगे बात आत्मा में क्रियाकारक फल नहीं आए देह देहभृत देह अवस्था में देह में अभिमान अवस्था में क्रियाकारक है किंतु फला फलाशक्ति से रहित हो करें यह अर्थ होता है ये कहना है तो समाज से निष्ठा ज्ञान से पूर्वार्थ होता है सिद्धिम प्राप्त हो ब्रह्म तथा अपनोतिबोध हमें पूर्वार्थ होता है जो तो सिद्धि प्राप्त हो ज्ञानावस्था में पहुंच गया वो सिद्धिम प्राप्त हो ब्रह्म तथा अपनोति यथा अपनोति तथा निबोधन में जिस प्रकार प्राप्त करता है ब्रह्म को वे से जानो समाज से ना संक्षिप है मैं संक्षेप बताऊंगा निष्ठा ज्ञान से पर ब्रह्म की प्राप्ति जो है ना ज्ञान की परा स्थिति है पराकाष्ठा स्थिति है उसको बताऊंगा ऐसा करके बोले भगवान उसी के भाष्य में हम कहेंगे सारे आत्मा में क्रिया कर्मा फल तीनों नहीं है और देह वृद्ध देहाधारी दे अवस्था हो मनुष्याभिमान हो तो शास्त्रीय कर्म करे फल त्यागे क्योंकि कर्म त्याग ने बोल त्यागी नहीं कहा नहीं देहम त्यक तुम कर्मान्य से सदस्य करते सारे कर्म त्याग न समब्र देह अभिमान हो तो फिर क्या करें शास्त्रीय कर्म करे यस्त तो कर्म फल त्यागी कर्म का फल त्याशार्पण बुद्धि से कर्म करे स्वरार्पण बुद्धि से कर्म करे उसी को त्यागी कहा जाता है कर्म त्यागने वाले त्यागी नहीं अब देहा में अभिमान है कर्म त्यागी का तो अंतर्गण शुद्धि कैसी होगी कर्म चाहिए उस काल में ये कहा सिद्धिमानी तो उस स्थिति पर पहुंचा हुआ व्यक्ति है ब्रह्म को जैसा जानता हो ज्ञान प्राप्त होने पर परमेश्वर तो जैसा जानता हो ब्रह्म को जिस प्रकार समझता हो वो मेरे से सुनो यहां कहना चाहते हैं संक्षेप से सुनो कहना चाहते इतने तरह विशेष सत्ोतर से इसमें हम विशेष रूप से कहेंगे दिखाएंगे अलम यह बहुप्रपंच ना यह द्वितीय श्लोक जो चल रहा था ना यहां आत्मा में क्रियाकारक फल ने बार बार ये बोलते गए तो यार ज्यादा प्रपंच विस्तार करने से क्या फायदा है आगे हम सुनाएंगे इस बात को आगे पुष्टि करेंगे पहले भी कहा हुआ भगवान ने जैसे लिखा वैसे हमने जैसे गीता का श्लोक लिखा हुआ है उसी प्रकार हमने व्याख्या की है आत्मा में क्रियाकारक फल नहीं है भगवान बार बार बोलते गए हमने यही लिख दिया और आगे भी प्रकरण जैसा आएगा अष्टादशाध्याय में आएगा वहां भी हम यही भाषा प्रकार का भाष्य लिखेंगे आत्मा में क्रियाकारक फल वास्तविक नहीं है औपाधिक है ये भाष्य का भी कहा अलम या इस श्लोक में आप कहां तक व्याख्या करते रहेंगे हम अभी त्रयोदश अध्याय द्वित श्लोक में हैं बहु बहुप्रपंच अलम ज्यादा विस्तार से क्या लेना है उपसंभृत है इसलिए यहां उपसंगार किया जाता है व्याख्या अच्छा यहाँ की कहा टीका फिर देखेंगे समय हो गया है यही कहते हैं ओम पूर्ण मद पूर्ण पूर्णाद पूर्ण पूर्णश पूर्णमा पूर्णमेवशिष्य शांतिः